वंदे गुरुपद्वंद भक्तिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नि्ता नंदसहोदित श्रीनंद नंद वंदे राधि चरणदय गोपीजन सामुक्त बिंदवन मनोहर वाछाकुश कृपा सिंधु पतिता नंग पावे वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक हिति यदिपातमहंगे परमाधव वृंदावई तुलसीदे वै पिया वैकेश स्भक्तिपदे दे देवी सत्व नमो नम नारायण नमस्कृत नर चरम देवी सरस्वती वैसम तथो मुदीर संकीर्तने कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्तिक्त भक्ति प्रमदा जगह सदाभवीष्टोहम तीर्थास्पदम शिव विरछन तरण्यम भीता पनुतपाल महापुरुषते वे महापुरशते चरणारिंद दुस्तज सुप्रीतराजक्ष्यं धर्मीष्टर्ज वचसा जदगायादीत वंदे महापुरुष ते चरारि यद्लवनखचंदम छटा विस्फुित किवधु स्वदर्शी पूराग्र सगर सारम्थी साराधिका कदा कृपा कर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद्रियाद्वैत गाधर शिव सदी गौरभक्तबिंदु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजानुलित भुजौ कनका बदत संकेतरो कमलाय पाक्ष विश्वाम्भरु दिजभर जुगध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 नमा गंगे तव पाद पंकज सुरा सुर दिव्यूप भुक्ति मुक्ति दिन भावानूपेण सदा नम गतरंगरमणीयजटा कलापं गौरी गौरीर विवुशी तो वाम वाग नारायण प्रियमदापारम बरांसुती शनातम बागी सजस्वी लक्ष्म से यस चक्षसि यद संविह सिंहमे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम, राम हरे हरे दंते निधा नकम पदिपत् काकुशात एतदी हे साधव सकलमे बुहायुरा चैतन्य चंदे कुताचंद शिशभक्ति सिद्धांतो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताएं जे शिल स्वच्छिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर महाशय सब कुछ हमको हम लोगों को देखे गए शिल सचिदानंद भक्त ठाकुर जो कुछ भजन का है सारे मसला सारे देखे गए कुछ कमी नहीं है सब ईद सिर्फ इतना ही है हम लोगों को बैठ के इस विषय पर चर्चा करना है चिंतन करना है सब कुछ श्रील सच्चिदानंद भक्तवीर ठाकुर जी ने सारे गौड़ी मठ का जो कुछ भी है सारे देके गए गौड़ी मठ का मतलब ही है गौड़ी मठ बोलने से ही तुरंत आ जाएगा श्रील सच्चिदानंद भक्तवीर ठाकुर और इसका साथ साथ भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती पुरुष बहुपात इन दोनों का गुरुवार बोलते थे जो पौपाक का सिद्धांत तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का सिद्धांत तो को छोड़ दोगे तो गौरी मठ बोल गौरियमठ नहीं रहेगा गौरियमठ का स्पेशलिटी है गौर मठ का विशेष है गौरियमठ बाजार का कोई संस्था धर्मीय संस्था किसी व्यक्ति का कोई सिद्धांत तो इसी का साथ कोई गौर मठ कभी भी समझौता नहीं करता गौड़िया मठ कभी किसी का साथ समझौता नहीं करता समझौता जहाँ है तहा शुद्ध भक्ति नहीं है गौड़िया मठ का जो स्पेशलिटी है हर वक्त स्पेशलिटी जो है इसको कायम रखना है गौड़िया मठ का स्पेशलिटी अगर टूट जाए हमारा व्यवहार के कारण तो बहुत मुश्किल गौड़िया मठ में एक जो गौड़ियामठ में जो झाड़ू लगाने वाले जो है ब्रह्मचारी वो भी प्रचारक है गौरियमठ में झाड़ू लगाने वाले जो ब्रह्मचारी है वो भी प्रचारक है ये ये सब बात हर आदमी का समझ में नहीं आएगा दिमाग में उतारेगा नहीं गौड़ियामठ में जो झाड़ू लगाते हैं सेवा वो भी हमसे बड़े हैं बहुत बड़े हैं वो बड़ा प्रचारक है कैसा प्रचारक है बोले महाराज वो तो, तो प्रचार में नहीं जाता और तुम्हारा नजर से प्रचार में नहीं आ रहा है लेकिन वो प्रचारक है कैसे प्रचारक है वो पैसिव प्रचारक है एक्टिव प्रचारक नहीं है तुम्हारा हिसाब से लेकिन वो जो जब गौड़िया मठ में कोई गौड़िया मठ किस लिए खुला है हमारा ये गौड़ियामठ खुलने का क्या जरूरत था गौरिया मठ जो प्रभुपात चौसठी गौड़िया मठ स्थापन किए पृथ्वी के ऊपर और कोई आदमी बोले प्रोपाद आप तो चौसठी मठ स्थापन किए इतना जल्दी जल्दी इतना सारे मठ स्थापन हो गया प्रभुपात बोला आप तो क्या बोल रहे हैं आप हमको समझ भी नहीं आ रहा चौसठी मठ क्या बात है हमारा हर व्यक्ति का हृदय में गौड़िया मठ स्थापन करने का इच्छा था लेकिन वह नहीं हर व्यक्ति का हृदय में गौड़िया मठ लाओ जब तक गौड़ी मठ ना गौड़ी मठ हर व्यक्ति के हृदय में गौड़ी स्थापन करो नहीं तो कोई समस्या समाधान नहीं होगा हर व्यक्ति के हृदय में प्रभुचन के द्वारा चरित्र अपना चरित्र के द्वारा अपना स्वभाव के द्वारा अपना सिद्धांत के द्वारा अपना आचरण के द्वारा स्थापन करो हर हर जीवु का अंदर जितना सारे आदमी है सबका अंदर में गौड़ी स्थापन करो गौरियम का क्या स्पेशलिटी है सब समझ में नहीं आ रहा है किसी का उठप चल रहा है ये गौड़ी मठ जो स्थापन हुआ है सारे तमाम दुनिया को कीपा करने के लिए सिर्फ कीपा नहीं जो बात करोड़ों जन्म में किसी का दिमाग में नहीं आया वो शुद्ध भक्ति का बात जगत में बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन धर्मी संस्था बहुत सारे स्थापन हो गया होगा भी इसका लिए हमारा कोई यह नहीं है लेकिन मठ में जो शुद्ध भक्ति का विचार है ये अनंत काल के का इतिहास में एक स्पेक्टिकुलर बहुत आश्चर्य चीज है लेकिन गौड़ी मठ में वास्तव आश्रय ले तो इसी बात का पता चले आश्रय ना ले तो बाहर बाहर में कुछ नहीं होगा गौड़ी मठ को स्पर्श कर कर जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे बूढ़ी छुआ जानते हो चोर चोर खेलते खेलते बस इसको स्पर्श कर दिया बस अब आप, ऐसा है ऐसा करने से होगा नहीं गौड़ी का जो स्पेशलिटी है वो क्या सिद्धांतों का स्पेशलिटी सेवा का स्पेशलिटी इस बारे में ध्यान दिया करो सब नहीं तो होगा नहीं कुछ नहीं होने वाला काल तक सिर्फ प्रहलाद महाराज जी का चरित्रों के बारे में बताया गौड़ी मठ बहुत सारे बात है प्रहलाद महाराज बड़ा प्रचारक है प्रचारक किसको बोलता है प्रोपाद इसका व्याख्या की जो व्यक्ति जो साधु श्री चैतन्य महाप्रभु का आदर्श में प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा हो गया प्रतिष्ठित हो गया वही है प्रचार वो झंडा लेके गया अमेरिका रहस्य कुछ नहीं होने वाला तुमसे एक भी जीव का उद्धार नहीं हो पाएगा एक जीव और तुम खुद को भी उद्धार नहीं कर पाओ जब तक श्री चौतन महापो का आचार आदर्श में कोई प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक वह प्रचारक नहीं बनता श्री चौतन महापौर का आदर्श में प्रतिष्ठित हो जाए तो यही सबसे बड़ा प्रचारक रूप सनातन कहा गया दुनिया भर में रूप सनातन का नाम चला गया इतना बड़ा प्रचारक हो गया क्या ही नहीं गया यहां तक ही जीव गोस्वामी पाद को बादशाह बुलाया अकबर वाशाह थोड़ा आओ एक सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें। गोसाई जी वो हम जाता नहीं ब्रज की बाहर हम जाता नहीं जाते नहीं हम बोलो आपको तो केपा करके आना ही पड़ेगा एक सिद्धांतों का चर्चा गंगा है गंगा बड़ा है कि जमुना बड़ा है इस बारे में आओ झगड़ा लग गया बड़ा आओ, आओ आप चर्चा करके जाओ अंतिम में गोसाई जी को बोले ठीक आपको तुरंत एकदम लाके चर्चा करके फिर वृंदावन में आपको भेज देंगे तुरंत और एक रात भी रहना नहीं है ऐसा करके बहुत सारे बात है समाधान करके जीव गुस्सा ही बात आए एकदम घोड़े गाड़ी में एकदम सुपरफास्ट और गए विचार करके सभा में फिर आगे गोसाई जी बोले जमुना का जमुना जी का साथ किसी का तुलना मत करो क्योंकि जुमुना तुलना का विषय नहीं है जुमुना जुमुना गंगा बड़ो क्या बात है जुमुना जी जो है ये वृंदावन का संपत्ति है जब भी गंगा जी कोई साधारण नहीं है चैतन्य चरिता में तो विचार करो उसमें देखोगे सार्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वचस्पति सार्व सार्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वाचस्पति दो भाई है एक दूसरे का विद्या वाचस्पति रहते हैं नवद्वीप में आ सार्वभौम भट्टाचार्यों को लेके गया पूरी का राजा आपका माफी विद्वान मेरा राजा राज्य में रहे तो अच्छा जगन्नाथ क्षेत्रों में लेके गया रथ यात्रा का बाद सब लोग जब जा रहे हैं तब महाप्रभु ये बात को खोला सार्वभौम तुम दारू प्रमो का सेवा करो ये जगन्नाथ जी का तुम्हारा भाई जो विद्या वाचस्पति है वो वो जो गंगा जी है ये है ये भी ब्रह्म है जलो ब्रह्मो अरे दारू ब्रह्मो दोनों ही इसका सेवा ये करे ये भाई इसका सेवा ये करे तो इससे पता चलता है कि दारू ब्रह्मो साक्षात दारू ब्रह्मो गंगा जी गंगा जी साक्षात दारू ब्रह्म कई किलोमीटर का अंदर कोई गंगा गंगा बोल के शरीर छोड़ा बस उसका मुक्ति गंगा जिस गंगा नाम लेते हुए इतना महिमा है गंगा जी का लेकिन गोसाई जी बोले जमुना का साथ किसी का तुलना मत करो कि जमुना साक्षात किशोर का पाठ रानी है इसका तो ये क्यों बेकार तुलना करो लड़ाई करने का कोई बात ही नहीं ये तो अंदर का बात है और गंगा जी प्रकट हुए दुनिया में त्रिभुवन को पवित्र करते करते अब इस जगत में आए त्रिभुवन पवित्र किया पाताले भोगवती है अलकानंदा अलकानंदा नाम है गंगा अलकानंदा नाम है स्वर्गमत् पाताल तीनों भुवन को पवित्र करते करते गंगा जी आए जब भी गंगा जी का महिमा कम नहीं क्योंकि साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन रास किया चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन रास कहा किया नवद्वीप गंगा का किनारे अनंत काल का इतिहास में अगर किसी का सौभाग्य है तो यह सब समझ में आता है चैतन्य महाप्रभु भी राज किए संकीर्तन रास गंगा का किनारा अब भगवान श्री कृष्ण का राजभ वृंदावन में जमुना दोनों में कोई कम नहीं जो भी है आज एक महापुरुष का तिरोभाव तिथि है इसका बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करना जरूरी है क्योंकि महाराज जी का जो विमल चरित्र इस बारे में कुछ पता नहीं चले तो हमारा भजन बेकार हो जाएगा चले महाराज जी का क्या महिमा है सिलो वामनदेव गोस्वाई महाराज का जीवन चरित्र पूरा के पूरा पाठ करना है पूरा के पूरा ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत चर्चा करके छोड़ दे पूरा के पूरा महाराज जी का जीवन चरित्र पाठ करना है छोटे उम्र में आ गए थे छोटे संतोष प्रभु वर्तमान बांग्लादेश नाम है अभी तो पहले तो इंडिया ही था भारत महाराज जी प्रोपात का पास आए और पोहपाद का पास रहे सेवा किए पोपा जी बहुत प्यार करते थे बहुत प्यार करते थे ऐसा हम सुने हैं पौपाद जी जारे का मौसम जो ठंडी का मौसम है जब बागान में बैठ के पैरदार ऐसा ऐसा माला करते थे बामन छोटे उम्र छोटा उम्र आमन जी क्या करते थे बागान से हरा मटर है ना हरा मटर जानते हो कराइटी इसको बोलते हरा मटर इसको लेके छिलका छरा के पौपात के हाथ में देते थे पौपात हरी शरण खाते थे नाम खाते थे इतना प्यार करते थे और वहां भक्ति भक्तिविद इंस्टीट्यूट में उनको दाखिल किया गया भक्तिवीर इंस्टीट्यूट वहां ही लेखा पढ़ा किया बात यह है कि स्कूल में जाए तो स्कूल में पढ़ाई करके आ गया अब मठ में मठ का सेवा और पढ़ाई का दरकार नहीं जो स्कूल में पढ़ के आए वो सफिशियंट और परीक्षा दे तो बस सुपरफास्ट <laughs> स्कूल में जो मास्टर जी बढ़े वो करके आए मठ में कोई टाइम नहीं मठ में सेवा करो प्रसाद किसी का कपड़ा धोए किसी का भोजन का टाइम में पत्तल दे पानी तो हरिनाम प्रभुपा जी ने हरिनाम दिए थे विशेष करके गुरु वैष्णव का जो विचार है वो इतना ऊंचा ओ हम बताने जाए तो समझ बहुत मुश्किल इतना ऊंचा तो ये जो महाराज जी है महाराज जी अंतिम में प्रपात अप्रकट के बाद प्रपा जी नाम प्राप्त हुए प्रपा जी अप्रकट होने के बाद बहुत सारे घटना हुआ ठाकुर जी का कृपा से यह भी एक किपा यह भी एक कृपा है क्यों इसको किपा क्यों बोला पहले अगर विपरीत सिचुएशन ना हो तो भक्तों का परीक्षा नहीं होता सिलो सिद्धांती महाराज जी ने बताया वो हम छपा दिया था भले एक वास्तव शिष्यों का स्वरूप प्रकाशित हो जाता जब गुरुजे अप्रकुण हो जाते तब उसका आश्री स्वरूप क्या है प्रकट हो जाता उसका मतलब क्या है गुरुचरण में क्यों आए थे इसका पूरा पोल पट्टी खुल जाता किस लिए आए सारे सब अमन महाराज जब रोपा चले गए तो कुछ ऐसा कुछ घटना हुआ तो इसके बाद परम पुजवाद केशव गुस्म महाराज जाद गुस्सिंह बहुत सारे भक्त एक सब रहे और बाद में क्या हुआ परम पुजवाद केशव गुसि महाराज महाराज को दीक्षा दिया इसका भी बहुत कारण है सिर्फ परम पूजा केशव गुसिव महाराज को जोर जबरस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया झूठा एक इल्जाम देखे महाराज जेल में हैं और यहाँ सब गुरु भाई लोग हैं सब हैं इसको सारे रसोई करना पानी आना कैसे करें तब की जमाने में नियम नहीं था जब भी बामुगो सिम अपराखित है नित्य जोगत का फिर भी आचरण तो आचरण ही है दिखाने के लिए जो आचरण करता है ये जो है इस समय क्या हुआ महाराज जी खाने में जाके प्रसाद लेके जाया करते थे और रोते थे बोला महाराज हम सेवा कैसे करें आप इधर हो वहा वैष्णवो का हम कर नहीं सकता क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है ऐसा के रोते रोते पागल हो गया महाराज बोला अभी दिखा दे दे अभी जेल खाने में महाराज अंदर है बाहर है अद्भुत ये जो जीवन चरित्र है सुनोगे पागल हो जाओगे दिखा दे दी और इसका जो जैनवी संस्कार जो कुछ भी है ये सिला गुस्वाई महाराज ने करा दिया। इसके बारे ऐसा सेवा किया, ऐसा सेवा की मत पूछो और उसके बाद समिति का पतिश्ट, भी हुआ। बोसपारा लेन कलकत्ता में कलकत्ता थ्री एक किराए हुए मकान पे एक छोटे से घर उसमें विधानतो समिति का प्रतिष्ठा हुआ देखो चिंता करो एक एक महापुरुष का जो प्रतिष्ठित वेदांत समिति आज पूरा पृथ्वी में झंडा उतर रहा है कहा एक किराया व मकान दी एक छोटा सा घर उसमें वेदांत समिति वो वेदांत समिति अभी क्या हालत है चारों ओर वेदांत समिति सारा पृथ्वी में तो वैष्णव का ऐसा ही प्रभाव है महाराज जी का सेवा ब्रह्मचारी अवस्था में पहले तो संतोष प्रभु नाम इसके बाद सज्जन सेवक ब्रह्मचारी नाम हुआ ऐसा सेवा ऐसा सेवा मत पूछो एकदम है बड़े बुखार है फूल इतना बुखार है कि मत पूछो खड़ा होके खड़ा होना मुश्किल है वो बुखार को लेके किसी को बोला नहीं पूरा रोसोई आदि भोजन जो कुछ भी है सब वैष्णव का सेवा आदि अब विशेष करके जो बात है परम विजोत महाराज का हृदय को पूरा चोरी कर लिया था पूरा केशव महाराज का हृदय जो है बामन देव का उधर चला पूरा अनुगत तो ऐसा किया कि परम विद्योत महाराज का हृदय संपूर्ण बामन महाराज का पास बिक्री हो गया था जो ही केशव महाराज का सिद्धांत तो है आचरण है आदर्श है वही सिला बामुन गहराज का एक बूंद भी इधर उधर नहीं एक एक लिखुनी को पढ़ो तो पागल हो जाओगे पागल हो जाओगे ऐसा सिद्धांत तो कैसे संभव है मानो की लक्ष्य है बहुपात का सिद्धांत तो बहुपात का सिद्धांत तो सिला केशवगुसी केशव सिद्धांत अभी नए की है वही सिद्धांत तो गुशी महाराज का जिंदगी में हर पल पल वाणी सेवा विशेष करके प्रचार आदि इतना निष्ठा इतना प्रचार में इतना सहनशीलता वैष्णवों का जितना छाबीस गुण है तमान बामन गोसिंह महाराज के अंदर दिखाई पड़ा आश्चर्य कमाल की गुण कभी भी बामन गोसिंह महाराज को कोई क्रोधित होते नहीं देखा कभी भी इतना विपरीत परिस्थिति सब हालत में एक दफे सिलप केशवी महाराज उसको परीक्षा करने के लिए बोला था गुरु भाई गुरु भाई बोला बोलने का साथ साथ पागल को भी रोना शुरू कर दिया फूट फूट के पागल हो गया केशव कुशी महाराज परीक्षा कर लिया क्या ये ऐसा तो अभिमान नहीं है कि पोहपात से हरिनाम प्राप्त हुआ तो पोपास को गुरु माना ऐसे हमारा बहुत बहुत आदमी है ऐसा घटना बहुत आदमी है पहुपात से हरिनाम प्राप्त हुआ प्रोपात से हरिनाम प्राप्त हुआ और दिखा लिया ही नहीं इच्छा करके लिया नहीं क्यों वो तो प्रभुपात का दीक्षित प्रास्त्र है बोल के परिचय लेने के लिए दिखा ही लिया नहीं पूरा जिंदगी वो हरिनाम रह गया बहुत ऐसा है हम वो बो, नाम बोलेंगे नहीं नाम बोलना दरकार नहीं दिखा लेना जरूरी है जो भी है महापुरुष का जो जो भी है श्री बामन महाराज को परीक्षा कर लिया बहुत बार श्रीलो परम किशोर महाराज और बाद में जगत में अगर प्रचारक बोल के किसी का नाम आता है तो बामन महाराज का नाम लेनी चाहिए पहले इतना बड़ा जब भी फॉरेन में नहीं गया महाराज विदेश में नहीं गया महाराज महाराज का सिद्धांत तो इतना परफेक्ट इतना जो गुरुजी का विचार है वही विचार है जो गुरुजी का विचार है वही विचार है जो भी है ऐसा करते करते महाराज जी का अंतिम समय जो है हम हाँ बहुत सारे घटनाएं हम तो बोलते चले तो महाराज जी का एक एक सिद्धांत तो आ तो मूल भागवत पात्र रुक जाए महाराज जी महाराज जी का जब अंतिम समय आए अकेला घर में महाराज जी में गुरु जी चरण में प्रार्थना करते थे गुरु कैसे घुस महाराज को और कितना दिन रहना पड़े क्योंकि बहुत सारे विरोध हुआ था महाराज जी का साथ बहुत सारे महाराज इतना निष्किंचन और महाराज जी का बात बोलने जाए तो हमारा ये समय काफी नहीं बोलना शुरू कर देगा महीना पर महाराज क्या था बहुत सारे आदमी उनका खिलाफ गए विरोधीता किया महाराज जी का फिर भी महाराज उन लोगों को शत्रु नहीं माना कभी भी हम ना नहीं बताएंगे ना हम तो हम तो सिद्धांत तो चर्चा करने बैठे एक गुरु भाई आके बोले महाराज थोड़ा रुपया का दरकार है आपका बैंक में कितना रुपया है निकालो दर जरूरत है महाराज सेवक को बोले महाराज सेवक को बोले वो मेरा झोला जो है वो दिखा दे कितना है देखा दो कितना रुपया क्या परा हुआ है वो? बैंक में कितना है बोले यही मेरा बैंक है यही में यही बैंक है हाँ यही बैंक है मैं कभी बैंक का अकाउंट नहीं खुला तमाम ये पास गौरी बंदो समिति चल रहा है गुरु गुरुजी का के पास से हम चलाने वाला कोल हैं ये बोला आचार्यो अभी का जो है हा सब भगा दो गुरु भाई को हम है सब है इतना अत्याचार के बाद भी बाब गुस्से एक सेवक अगर गुरु भाई को कुछ बोला तू निकल जा मेरा सामने से मेरा गुरु भाई को क्यों ऐसा बोला तेरा क्या अधिकार है मेरा गुरु भाई को तेरा बोलने का क्या अधिकार है तू क्यों बोला बोलो हुआ ऐसा किया करने दे क्यों बोला तू तो? बाप तेरा सेवा लेंगे नहीं ऐसा गुरु भाई पर प्रति निष्ठा बाप बासा कि किसी आचार्य से ये जो चीज है महाराज जी कभी गरीब गरीब व्यक्ति ध्वनि व्यक्ति अमीर व्यक्ति किसी का तो भेद नहीं किया गरीब से गरीब उसका घर गर में जाते थे आजकल के जमाने में ये उदाहरण उदाहरण एग्जाम्पल रेयर रेयर है एक गरीब मैया दीक्षित उसका फैमिली पूरा दीक्षित मन ही मन चिंता करते रह गए कि आविर्भाव तिथि है आ नहीं पाया बहुत गरीब आए कैसे और थोड़ा मोड़ा व्यवस्था किया गांव का व्यवस्था करके गुरुजी का आविर्भाव तिथि में भोग दिया रोते रह गुरुजी हमारा तो कुछ बन नहीं पाया यही हुआ अब आप आओगे नहीं कभी हमारा हम तो गरीब है कभी तो आओगे नहीं ऐसा बोला और इधर शिष्य लोग बावन गोसिंह महाराज का आविर्भाव तिथि है नेक्स्ट डे काल बावन गुस्सिंह सेवक को बोल के रखा कल सुबह में उठ के तू और भागेंगे कहा भागोगे गुरु बोले बोलेंगे नहीं अभी चुपचाप रह जा किसी को बोलना नहीं तू और हम भागे कहाँ जाओगे बोले जहां जाए देखेंगे देखे अब कुछ नहीं बोलेंगे बोल के सेवक को लेके भाग गए हावड़ा स्टेशन में ट्रेन पकड़ के फिर गए और जाके गाँव रास्ता जाते जाते इसी जो गरीब मैया हो बेला हो लो दामोदर हो और गा रहा है आ, देखे गुरु आ है। पागल है हम क्या सपन देख रहे हैं क्या वो जो रो रही थी वो गामदेव महाराज बोले गुरु आ रहा हमको सपना देख रहा है कभी संभव है देखकर सचमुच गुरुजी आ रहा है ऐसा आके उसका पास सेवा लिया गरीब से गरीब ऐसा आचार्य जो आजकल के जमाने में रेयर है ऑलमोस्ट रेयर है नहीं है जगन्नाथ झां है जानते हो चित्तौरंजन में रहता है एक देखे पामन जी महाराज ट्रेन से उतर आके और जगन्नाथ जी जो है वो रेल में चाकरी करते थे हमको बहुत प्यार करता है बहुत और बैठ के अभी रोटी पाने के लिए बैठा है अब देखा गुरु जी आ गया और ये सपना भोजन तो पाया नहीं भोजन पाने के चक्कर में तुरंत छोड़ दिया उठ के एकदम जल्दी गुरु जी को पकड़ के लाए बैठाया सब कुछ किया उसके बाद गुरु जी बोले हमारा भूख लगा जल्दी जल्दी बोल बच्चा का हम अभी करते थे परीक्षा करने के हमारा भूख लगा गुरुजी आप पूरा नहा लो उसके बाद भोजन तुय तो हमको भूख लगा अभी दे अभी भूख लगा है हमको बोले <laughs> महाराज आप थोड़ा नहा दो मिनट लगे और नहाने गया नहाने का चक्कर में दो चार मिनट दस मिनट लगे उसके बाद इस अंदर में बन गया थोड़ा प्रसाद प्रसाद बन के प्रसाद दे दिया गुरु भूख लगाए बोले इच्छा करके बोल रहे भूख लगे क्या भूख लगे महाराज जी क्या भूख लगी? भा भोजन में बैठा है क्या लाया है ये सब लाया और एक चीज है और एक चीज है ला ना और कुछ नहीं बना गुरु जी इतना जल्दी जल्दी बना और एक चीज है जल्दी ला गुरु जी और कुछ चीज बन नहीं पाया इतना जल्दी और एक चीज है जल्दी ला नहीं तो हम नहीं खाएंगे तो जगन्नाथ जी रोना शुरू करते महाराज वो क्या आपको दिया जाए कभी पाठ की साख है पाठ साग जानते हो नालीता जिसको बोलते हो पाठ साग वो अन्न जो बनाते हो अन्नों का बाद जो मार है ना अन्नों का मार उसका मसला थोड़ा जीरा और मसला दे और मार दे वो जो पाठ साग है उसको बनाया जगन्नाथ जी रोना सुर आपके दिया जाए बना वो नहीं दे तो खाएगा नहीं मुझे वो ही देना पड़ेगा वो लेके आया बोले यही सबसे बड़ा प्रसाद है देख कितना सुंदर तो गुरु वो इसमें खाने के लिए व्यस्त नहीं होते एक व्यक्ति आया कलकत्ता में और एक गाड़ी का चाबी लेके महाराज जी को महाराज जी का हाथ में दिया महाराज देखते रहे कि क्या चीज है बोला महाराज आपका लिए एक गाड़ी लाया गाड़ी खरीदा हमारा लिए तो हां ये इसका चाबी है महाराज जी देखा गाड़ी का चाबी करके प्रसाद बना के उसका हाथ में दे दिया बोला आपका पास रखो आपका गाड़ी है ये आपको दे दिया बोला हम गाड़ी नहीं लेंगे हम ले लिया तेरे को दे दिया फिर गाड़ी का चक्कर में हम नहीं जाएंगे ये लफड़ाबाजी हो जाएगा और सेवक लोग बोलेगा गुरुजी गाड़ी चलता है हम भी गाड़ी चलेंगे एक गाड़ी और खड़ेगी हम नहीं चलेंगे हमारा ये दो पेड़ है ग्यारह नंबर ये नंबर है इसमें चलेंगे और दिक्कत हो तो कुछ गाड़ी ले लेंगे कोई बात नहीं लेकिन हम गाड़ी नहीं लेंगे ऐसा सिद्धांत तो है ऐसा तो और जो सिद्धांत है मैंने एकदम चूल चूल सिद्धांत महाराज जी का सिद्धांतों देखे कहीं भी किसी विषय पर कुछ झंझाट हुआ झगड़ा हुआ महाराज जी उस विषय को पर इतना विचार सुंदर करते थे कि उसके ऊपर कोई किसी का बोलने का भी नहीं बोलने का भी नहीं किसी सभा में महाराज बैठा हुआ है अगर छो घंटा वो सभा चल रहा है छो घंटा छो घंटा अगर वो सभा चले चार गंटा, पांच चार घंटा पांच घंटा छंटा महाराज जैसे बैठा ऐसे ही बैठा वो पैर को इधर करे पैर को उधर कुछ नहीं चार पांच घंटा वो सभा में वो ऐसे ही चुपचाप बैठे कुछ नहीं कोई विकार नहीं है सभा में सभापति का आसन में बैठे बहुत बात देखे बहुत आश्चर्य कोई कोई जो दूसरे संप्रदाय के कोई आया होगा व गौड़िया मठ का नाम बोलता है कि गौड़िया मठ का कोई सिद्धांत तो नहीं जानता वो ऐसा हरिकथा बोला वो हरिकथा बोलने से सिद्धांत तो विरोध हो गया महाराज झगड़ा नहीं किया महाराज चुपचाप सुनते रहे, उसके बाद जो सिद्धांत तो विरोध किया है जिन लोगों ने पकड़ो कि ये महाराज उल्टा बोला वो महाराज उल्टा बोला ये महाराज उल्टा बोला ये ब्रह्मचारी उल्टा बोला सिद्धांत तो उल्टो तो महाराज जी क्या करते हरिकथा आस्ते आस्ते बोलते बोलते जिसका जो सिद्धांतों का कमी है पूरा पूरा कर देते थे और जिसका वो अपमान नहीं करते थे ऐसे बोलते थे वो बोला महाराज हम तो ये बोला महाराज सिद्धांत को ठीक कर दिया देखो किसी को कुछ आजकल क्या है वो जो सभापति का आसन में बैठे उसका एक विशेष क्वालिटी होनी चाहिए नॉट दैट ये उम्र में बहुत बड़ा है इसको ही बैठा दो ऐसा नहीं सभापति का आसन में आजकल नियम हो गया जो उम्र है ज्यादा उसको बैठा था सभापति ऐसा नहीं सभापति विचार करके ऐसा निर्णय होना चाहिए हर हालत में जिसका सिद्धांतों वैशिष्टों आचरण चरित्रो स्वभाव सारे अनोखा है एक्सीलेंट और वो जब बैठे उसका कोई पर्सनलिटी नहीं है आजकल क्या है ये मेरा आदमी है ए तुफो बोल बोल आधा घंटा बोल एक बड़ा महाराज बैठा हुआ है जो सिद्धांतों बोले तो जगत का मंगल हो उसको दस मिनट दिया आ घंटा लगा दिया आजकल ऐसा है लेकिन पहले ऐसा नहीं था सिर्फ संतो गो सिंह महाराज देखा संतो गो सिंह महाराज सभापति का आसन में बैठा हुआ है और बोला हुआ है कोई भी आदमी दस मिनट का ज्यादा ना ले क्योंकि समय नहीं है सारे एक एक करके बोल रहे और एक जो है क्या एक महाराज बड़ा सुंदर सिद्धांतों को प्रस्तुत करे बहुत सुंदर सिद्धांत इस विषय पर आप बोलते बोलते 10 मिनट हुआ तो संतो गाज के उधर संतो वि महाराज का ओर देखे महाराज इशारा करे बोल बोल और बोल क्यों वो जानते ये जो देर है ये सभा के लिए सबसे बड़ा खोड़क है मारा समझे कि ये थोड़ा और ज्यादा बोले जिसमें बहुत सारे गुप्त तो, सिद्धांत तो आएगा ऐसा ये जो सभापति है सभापति का एक्चुअली फंक्शन क्या है इसका व्याख्या हमने किया था एक जगह है सभापति का एक्चुअल फंक्शन क्या है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इचेर चेयरमैन जो सभापति बनाया उसका फंक्शन क्या है टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू द ऑडियंस जितना सारे श्रोता है श्रोता को तुम कितना ज्यादा मसला दे सकोगे खुराक ये सभापति का सभापति ऐसा नहीं कि पुतली का माफी डंग ढंग ढंग घंटा लगा दी पागल का माफी ये नहीं सभापति देखेंगे कि कि किसका अंदर में भजन का पावर है कौन कैसा सिद्धांत तो बोल रहे उसको थोड़ा बोलो क्योंकि जगत का मंगोल आजकल ऐसा नहीं जो भी है आम तो मजबूर हो गया बंद करने के लिए महाराज जी का अंतिम समय में महाराज जी गंगा का किनारे वहाँ कभी कभी हम जाते रहते हैं और निमाती तो घाट कभी भी प्रेस में काम में गया प्रेस किसका लेट हो गया रात हो गया तो वहां जाके रेस्ट पेस्ट लेते हैं बहुत आनंद महाराज जी के कमरे में ही रहते हमको हमारा सौभाग्य है ऐसा है कि सेवक जो सब बोलते महाराज जी आप ये कमरे में महाराज जी इस कमरे में उसी कमरे में हमारा रहने गया जब भी जाओ भक्ति ठाकुर का जो सान उधर भी ऐसा जब वृंदावन में रहते थे तो वृंदावन में जब ही जाते थे तो उससे बोलता भी जातेमे भजन ए पोहपात का ये बारंडा किसी को नहीं बस ये दास का ऐसा सौभाग्य मिला यहाँ तक कि पोहपाथ का जो आसन है अविद्य हर मंदिर यहां बैठ के हरी कथा चर्चा करने का ये दास का ही सुजोग मिला हम जानते नहीं किसी को लोग देते नहीं ये हमारा सौभाग्य है इतनी सी उम्र में हमारा ठाकुर जी के पास है बहुत सारे कुछ मिला है जो भी है बहुत सारे कुछ चर्चा करने को है महाराज जी का जिंदगी हम चर्चा करने बैठे तो आप पा, पागल हो जाओगे ये सब चीज सुनोगे अभी जो है अष्टम स्कम दो सौरव जा रहे हैं और कैसे कैसे मोनू का वंशोधर आदि जो कुछ है यह सब चर्चा की पहले और इसका बाद अभी जो आ रहा है हम थोड़ा अभी गोजेंद्र मुख्युन के बारे में चर्चा करने जाए तो अच्छा है क्योंकि ज्यादा चर्चा करने जाए तो समय नहीं मिलेगा अंतिम में दस उनके चर्चा नहीं हो पाएगा तो इधर जो है बाद में हम सायंकालीन अधिवेशन में बताएंगे जे ये जो मोनु है चौदो मोनु हैं चौदो मोनु एक एक मोनु एक दो तीन चार पांच छ करते करते पूरा एक एक मोनु का क्या क्या फंक्शन है एक मोनु एक एक मोनु का स्पेशलिटी क्या है एक एक एक-एक जो मोनु बने मोनु भी एक नहीं है एक एक अलग अलग मोनु श्रद्धा देव मोनु वैवा रईवत मनु बहुत सारे मनु हैं तो चाक्षुष मनु एक एक मन्नंतर इसी का नाम पे मन्नंतर मन्नंतर मनु अंतर क्या नाम है मनु अंतर इसी मन्नंतर ऐसा एक एक मन्नंतर में एक एक का फंक्शन है और हर मनु का जो जो क्रियाकर्म है हर मनु का क्रियाकर्म अलग अलग स्पेशलिटी है और हर मनु का मन्नंतर में हर मन्नातर में ठाकुर जी एक एक विशेष स्वरूप पकड़ ये एक एक मोनु को विशेष कृपा करते कभी बामन कभी अजित हैं कभी हरी ऐसा करके कृपा करते थे यहाँ जो हमारा गजेंद्र मखन का प्रसंग आ रहा है यहाँ आप देखोगे जे इसी मन्नातर में हरी हरि रूप हरी हरि रूप जो है ये रूप पकड़ के गजेंद्र को मोक्षन किया उद्धार किया गजेंद्र को उद्धार किया ये हरी जो हरी रूप पकड़कर अभी बात ये एक प्रसंग इसमें जरूरी बोलना जरूरी है कि इंदोत्तम राजा बोल के एक राजा है बहुत पुराना सत् जु है इंदोत्म राजा ने मलाय पर्वत में भजन करने के लिए चले गए और महाराज भजन करते करते इतना उसका निष्ठा आया बहुत सुंदर और एक दिन अगस्त मुनि के पास गए शिष्यों के साथ पूरे तमाम जाने का बाद महाराज ने उठ के खड़ा नहीं हुआ स्वागत नहीं किया बड़ा भारी अन्याय हुआ जब कोई मौन मौनोपुर तो करे हमारा भी ये नियम है गोवर्धन परिक्रमा करे वो सब रहते बात नहीं करते और कोई विशेष वक्त हो तो हरिकथा थोड़ा दू चार परिक्रमा करते करते दो चार निकल गया लेकिन ऐसा हम बात नहीं करते नियम नहीं जब से शुरू कौ लेकिन अगर बीच में कोई बड़ा वैष्णव मिल गया जैसे भक्ति बोलोत्व गोह महाराज गोस्म ऐसा तो हमारा मौन तो चूल्हे में जाए मौन व्रोत तो मेरा चूल्हे में जाए तुरंत पैर में पकड़ के बातचीत करना शुरू कर दी ये नियम है अगर ना करो तो सत्यनाश हो जाए ये नियम है अधिकारी वैष्णव मिले तो तुरंत बात करो बात कर नहीं भक्ति बात कर नहीं भक्ति सुख को तो है जो भी है ये इंदोदुग्न राजा जो है राजा तो अच्छा है लेकिन बुद्धि थोड़ा ये हुआ था इतना बड़ा ऋषि आया है तुरंत तुम्हारा भजन छोड़ के उठो गुरु है उड़के दंडवत करो पैर धुलाओ और कुछ नहीं की बैठी रहे तो ऋषि बोले क्या बात है हमने आया वो मोहन पकड़ के रखा है बोले तेरा बुद्धि हाथी का मापिक हो गया तू हाथी हो जा, जा। बोल के साफ दे दिया तुरा बुद्धि खराब हो गया उठ के खा उठ के आना चाहिए ना इतना बड़े बूढ़े कोई भी हो बड़े बूढ़े आदमी जब जाए जब आए अनुगमन किसी जगह विदेश है तो वो नहीं करेगा वैष्णव आए तो आएगा नहीं कोई आएगा नहीं विदेश है और विद्या वसुर समाज इसको बोला वसुर समाज भक्त तो समाज है वहां वैष्णव आने जाने समाज तू आएगा इसी से समाज जाता वैष्णव लोग कहां उसूल लोग रहता है सब जो भी है इधर जो है अभी ऐसा हालत हो गया ऐसा हालत हो गया कि देखो सांप दे दिया होने का साथ हो सारे तमाम गड़बड़ियों हो राजा पूरा हाथी बन गया हाथी बन के क्या है? एक बड़ा सुंदर उद्यान में जंगल में बस हाथी कितना सालों साल हो गया वो हाथी बन के उस जंगल में है पता नहीं कि हम हाथी हाथी बन के हैं वो हाथी का जो है वो जंगल जो है वो सुंदर कानन बहुत सुंदर वहां क्या क्या जंगल का क्या क्या फल फूल है वो दान वो जो जंगल है वो सुंदर वर्णन किया हुआ है और क्या हुआ एक दफे गजेंद्र जो है उसका बाल बच्चा बहुत पैदा हुआ अब पत्नी भी बहुत है पत्नी है इतना सारे जंग जुन, जंगली जानवर है ना और सारे ये बच्चा खच्चा बहुत सारे हैं हाथी और पह को लेकर ये जो हाथी हैं गजेंद्र हैं वो एक सरोवर सुंदर सरोवर चारों एर पहाड़ का एकदम टुक पहाड़ का सुंदर शोभा और बगीचे है बहुत सुंदर बहुत सारे फल फूल चारों और कई कमी नहीं ये सुबह देख के देवता लोग पागल हो जाए इतना सुंदर सुबह है इसी अवस्था गोजेंद्र क्या कर रोज क्या कर कभी कभी जाके वही जो सरोवर है सरोवर सरोवर में नहाते थे और बाल बच्चा को लेके पूरा नहाते थे और फूह भी नहाते थे एक दफे नहाने गया तो उसका पैर पकड़ लिया किसी ग्राहो ने कुम्बेर ने पकड़ लिया जोर से पकड़ने तो बोले क्या हुआ अरे बोले पैर को छुड़ाने गया तो छोड़ा नहीं जाए जोड़ जब से पकड़ ली तो जितना सारे जो बाल बच्चा है सारे निकल गया सरोवर से सरोवर से जाने के बाद वो देखा हमारा पिताजी गजेंद्र जी वो आ नहीं पाता और आना चाहता है कि पैर पकड़ के रखा है आ नहीं सकता तो सारे तमाम जो है जो उसका पत्निया और सारे ये बच्चा लोग जो है हाथी हाथी जो हाथी का संतान जो है हाथी सारे पकड़कर एक का साथ दूसरे का सूर जो है ना टांग लॉकिंग किया जैसे वो गजेंद्र है गजेंद्र का सूर उसको तो पैर पकड़ा इसका सूर जो है इसका साथ हस्ति उसका पत्नी जो है पकड़ा इसका साथ ये पकड़ा ऐसे करके कैसे एकदम खींच रहा है लेकिन खींचा जाए तो ऐसा कभी भी हो, हो ही नहीं सकता ऐसा हालत हो गया तो ये पानी के अंदर में रह गया बहुत कष्ट हुआ वो पैर को ऐसा जबस्ती पकड़ के रखा है और दोनों में युद्ध शुरू हुआ ये झटका दे वो भी झटका दे दोनों में लड़ाई और ये खींच रहा पानी के अंदर वो बाहर जाने का कोशिश कर रहा है ऐसा करते करते क्या हुआ बहुत सालों साल सम्रम बेगमन व्यागमन महीं पतेहे साणय चित्रम अमंग सता महा बोले समा सहस व्यागमंग सहस्र वर्ष चला गया ऐसा समीपति स्राण चित्रम अमंग सता म रहा देवता लोग चौकित हो गए क्या हो रहा है ये पकड़ के रखा है निजु ब रेबो रेब मिभेन्द्र नक्रोर विकर्ष तोर अंतरअतर अंतरतर हहिर्मिथ निजुद्ध रेब मिभेन्द्र नक्रोर विकर्ष तो विकर्षतरो विकर्ष तो रंतर अतरो कवि इधर खींचे कभी इधर खीछे ऐसा करते करते बहुत समय चला गया और मले भिक्रि, जले अवसीदतो स्वकलम जल्द अवसिदत विपर्यूत्क झलुकस इत जगेन्द्र इत गजेन्द्र सपस प्राणसो विवोसो जदृछया मले जल का अंदर में जलचर प्राणी का शक्ति ज्यादा होता है और स्थलचर प्राणी स्थल में उसका शक्ति ज्यादा होता है अब क्या किया जाए हाँ विकिष मानष्य जल अबीद विपर्जय अभूत स्वकलम जलोकस जलों जल का साथ जल में कुमेर का साथ ऐसा होते होते गजेन्द्र मोक्षम अंतिम में पहले तो आशा किया कि हमारा जो हाथी परिवार है हमारा जो हाथी परिवार है हम तो हाथी हैं हमारा परिवार हमको रक्षा करे खींच के हमको बाहर ले जाए लेकिन अंतिम में देखे हो ही नहीं रहा कोई उद्धार नहीं कर पाया जब बहुत दिन हो गया समहा सहस्रम व्यागमन महीपतिहि पति सप्राणे अमंग सताम रहा देवतागन सब अवाक हो गए आश्चर्य चौकित हो गए तो इस समय में पहले जो भजन किया था गजेंद्र बहुत दिन तक भजन किया था मलये पर्वत में गजेंद्र का अचानक हृदय में वो भजन का स्पूर्ति हुआ गजेंद्र सोचे कि कोई तो हमको रक्षा करने में समर्थ नहीं हुआ समर्थ नहीं हुए कभी तो ऐसा करे जिसका भजन हम करते थे पहले इंदो दुन जन्म में इंदो दुम्न राजा बोल जो हमारा जन्म था इस भजन का याद आ गया आने का साथी क्या की ओ मंत्रो भजन याद हो गया और साथ साथ क्या की गजेंद्रो एवं व्यवोसित समाधा मनोवृद्धि जजाप परम जप्यम प्राग जन्मानुशिक्षितम क्या बोले एवं व्यवस्थित बुद्ध्या समाधायो मनोवृद्धि जजाप परम जप्यम प्राग जन्मानुशिक्षितम पूर्व जन्म में जो चर्चा किया था प्रैक्टिस किया था अभ्यास किया था ये मंत्रो याद हो गया और जप करना शुरू कर दिया एवं व्यवस्थित बुद्धिया समाध है जब कोई उद्धार नहीं कर सका गजेंद्रो चंचलता छोड़कर चिंता करना शुरू कर दी, और हमारा रक्षा करने वाला कौन है बाद में या, याद हो गया को पहले हम इंदुद्ध महाराज थे अब हमारा ऐसा भजन करते थे करते करते हरि ठाकुर जी को शरण किया जब ठाकुर जी को शरण किया गजेंद्रो महाराज तब किया हुआ हर वक्त ठाकुर जी ऐसा ही करते हैं जब भी कोई ठाकुर जी को शरण में लाए तो ठाकुर जी तुरंत भागे चले आए कोई अगर शरण में जाए ठाकुर जी का वास्तव शरण में तो ठाकुर जी तुरंत उसका शरण में शरण में आने वाला आदमी को रक्षा करते कि यह प्रतिज्ञा है ये तत्मतम ये मेरा वृत्व है मेरा शरण में शरण में आने वाला कोई भी है उसको हम रक्षा करें तो गजेंद्र जो है ये गजेंद्रो महाराज ये अभी मंत्रो याद हो गया मंत्रो शुरू कर दिया जब करना और ये जो कुम्ही है जो कुर है जो पकड़ के रखा है जब पानी का अंदर वो कौन है वो कौन है इसका बारे में शास्त्र में पुराण में ये देवल ऋषि को हु नामक एक गंधर्व है हु नाम का एक वो देवल देवल ऋषि पानी का अंदर गया नहाने के लिए और नदी में नहाते नहाते जब धन किया और वो जाके मजा करके उसको पैर पकड़ के खींचा इतना बड़ा ऋषि है उसका मजाक किया और पैर खींचा ऋषि बोले कौन खींच रहा है और देखा तो दूर में जगह हाहा करके हंसी हाँ शुरू कर बेटा अब तू बेटा कुमिर का गया। तेरा बुद्धि तो कुमिर हो जा बेटा सांप दे दिया ऋषि का चरण खींच रहा है कैसा दिमाग खराब हो गया देखो ऋषि का चरण खींच रहा ऋषि बोले कौन खींचे भाई देखे कैसा हंस रहा है, हाँ है। तो जा तेरा बुद्धि खराब हो गया कुमिर बन जा कुमिर हो गया और रोना शुरू कर दिया तब रोना शुरू कर दिया बोले जा उद्धार हो जाएगा तेरा जब देखे तेरे को गोजेंद्र तेरा गजेंद्र को तो पकड़े और उसको भक्त है ठाकुर जी का वो रक्षा करने के लिए जब तो ठाकुर जी आए तेरे को भी उद्धार कर दिया हो गया ऐसा करके हो गया तो ये है आपका ये जो कुम्हिर है ये जो कुम्भी है वो है हु अभी कुमीर बन के पानी के अंदर में है गजेंद्र जो है उसका तो कहानी बता दिया वो है इंदोद महाराज इंदुद्ध महाराजा अभी गजेंद्र जो है वो जंगल में जंगल में कोई शेर भी हो बाघ भी हो ऐसा जंगल का नियम है शेर को हर व्यक्ति डरता है हाथी भी डरता है ऐसा नियम है जंगल का नियम ही है जंगल का राजा ही है इसका ऊपर कोई नहीं हाथी भी डरता है लेकिन यह उल्टा है गजेंद्र का एक आवाज दिया शेर भी डर जाता था इतना प्रताप इतना पावर है अंदर लिखा हुआ है ये जंगल का राजा जैसा था गोजेंद्र इससे नाम दिया गया गजेंद्र गोजो तो है गोजो। इंद्रो क्यों दिया गजेंद्र इंद्र तो दिन में राजा था राजा राजेंद्र आर यहाँ हो गया गजेंद्र राजेंद्रो गजेंद्र हो गया अब राजेंद्र हो गया गजेंद्रो चलो ऐसा जो है मंत्र जब करते करते अभी वो ठाकुर जी का शरण लिया ठाकुर जी एक आप छोड़ के कोई नहीं हमारा कितना पोता पोती लड़का कोई हमको उद्धार नहीं कर सका अब आप बचाओ कितना पत्नी है सब खींचा कोई बाहर नहीं जितना सारे हमारा परिवार है सारे बेकार है हमको उद्धार नहीं कर सका आ उद्धार जो कर सके वही तो ठाकुर जी है आज ठाकुर जी का शरण में गया ओम नमो भगवते तस्मई चिदात्मक पुरुषायादि बी पुरुषाय परेशाया भी, भी धीमहि क्या बोला बले ओम नमो भगवते तस्मै यतोत चिदात्मक पुरुषा पुरुषाय बीजा परेशाया भी, भी धीमही का दो एक सोतो का व्याख्या भी होनी चाहिए वेदांतों का व्याख्या पूरा समझ में नहीं या कोई किसको बुला रहे हैं कुछ नाम नहीं है बस कुछ नाम नहीं है जैसे वेदांतो में कोई ठाकुर जी का नाम नहीं क्या बस खाली बो, बोलते रहे ऐसा जो लक्षण है ऐसा जो लक्षण है ऐसा जो लक्षण है, है वो उसको हम बुला रहे हैं ऐसा करके वेदांतो का तो गजेन्द्र जो है गजंद का स्तुति दो चार सुन लो ध्यान से सुनने से भी मंगल हो जाएगा पूरा ओ नमो भगवते तस्म येतचिदात्मक पुषा आदि बीजा भी परछाया भीधीमे जमीनिद् जतचेद जेनेदम स्य जो, जो अस्म परस् परपदे स्वयंभुव देद पर प्रपद्य स्वयं भुवम भले ओंग नु भगवते तस्म य तो एक तिदात्मक जिसके द्वारा इ चराचर विश्व का निर्माण ये चिदात्मक जो है गजेंद्र बोले देखो ठाकुर जी बोले गजेंद्र बोले ये चिदात्मक विश्व इसका जो निर्माण हुआ जो प्रकृति पुरुष सही भगवान परम न सभी ठाकुर जी है ओ परमेश्वर को हम ध्यान किए ओम भगवते तस्मय कस्मयी तस्म य तो जिसके द्वारा ये तो चिदात्मक चिदात्मक विश्व का आविर्भाव हो अंदर में चित भाव है बाहर में दिखता है गीता में सुंदर व्याख्या है चित भाव का कोई अभाव नहीं है देखो तो ये सब और जो है ऐसा करके भले भले ये सब पुरुषाय आदि बीज वो जो आदि बीज ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारणम वो जो आदि बीज आदि बीज जो है ये परेशा अभिधीम ही परेशा पर ईशा मतलब पर ईशा इसको परेशायो परेशा अभिधीम ही अभिधीमह ही के कारण के लिए हम धीम हम ध्यान करना शुरू कर दिया धीम आर और इदम् इदम यथोशेदम जेनेदम इदम् स्वयं जो, इदम जो अस्मात् परस्मात् जस्मात्स्मात्स्तम प्रपद्ध स्वयं भवम जिसके द्वारा जसमिन इदम् जसमीन इदम् इदम जिसके द्वारा ये जगत आज जो स्वयं जगत का मूल विषय है बोले जस्मिन इदम जो स्वयं ही ऐसा बनके बैठा है जिसके द्वारा अर्थात एक बात है कारक कारक जो है व्याम परो उसमें कौन किसके द्वारा किस कहां से क्यों जितना सारे हैं इसका सारे ये उत्तर है जस्मिन इदम ये जो इदम विश्वम जो है जसमिन इदम विश्वम जस्मिन इदम यथोशेदम तो जिसके द्वारा जेनेदम जिसके द्वारा प्रतिपालित होते रक्षा हो रहा है जब सब पूछ, जय इदम स्वयं स्वयं ही ऐसा बन के हैं कौन क्या किसके लिए किसके द्वारा कहा से जितना सारे व्याकरण में जितना सारा क्वेश्चन पुट करोगे किया ना व्याकरण में नहीं किया नहीं किया हम्म उसमें जो है जो अस्मात्स्मात है परस्पत प्रपद्य स्वयं भूम ये जहा जिस ठाकुर जी में विश्व अधिष्ठित है जिससे उत्पन्न हुआ है जिसका कष्टिक जिसके द्वारा सृष्ट हुआ है जिन इस जिन इसने विश्व का स्वरूप ही है ये स्थूल स्वरूप भगवान का स्थूल स्वरूप है स्वरूप है जो कार्य और कारण अलग नहीं है कार्य कारण सब ठाकुर जी में ही है एक ही अभिन्न कार्य वही जो सतसित विभु है विभू का शरण में विभू वस्तु का शरण में हम जाए विश्व जिसमें प्रतिष्ठित है विश्व जहां से आया है जिसके द्वारा प्रति, प्रतिपादित हो रहा है आ, ये सब सब कुछ जो कुछ है सब ये जो ठाकुर जी है इसका शरण में मैं जाए ऐसा करके गोजेंद्र जी ने स्तुति कर दिया बहुत लंबा चौड़ा स्तुति हम दो चार स्तुति को बताए सुंदर दो चार सुन लो व्याख्या दो चार करेंगे हम यत्मद निजाम कचिद विभात कह चिरोत अदृक्षाक्षुभ ज दीक्षते स्वात्मूल अवतू मालत तमी तेनासु लोके लोकेशु पालेशु हेतुषु तमस्त तमस्त आसनम गभर जो पे आभि विराजते विभु नजस्व पदं पदम विदुर्यन पुनः कु कुर्हति गीम यथाटकृतिर्वचेषि दुरुक्रमण सी दीक्ष पदम सुम विमुक्त संगा मुनयु सुसाधव चरतीलोक्रत अलोक व्रतम व्रणम वने भूतात्म भूतृद सौ मे गति ऐसा करे काल न पंचतमितेश्णस लोकेशु पालेशु चर्व हेतुषु तम स्त आसीद गहनम गु परे अभि विराजते विभु हेलि हाँ। काल वसे काल के द्वारा सारे जगत तो जाए काल का गति में काल अवशे समस्त लोग लोकपाल संपूर्ण विनाश प्राप्त तो हो जाए तो प्राप्त तो होने का इस समय अनंत राशि विराजमान से ये अंधक आ, आ ये जो तामस अंधकार का बाहर अंतर में गुप्त रूप में जो विभू विराजमान भी है उसको हम दंडपत करे उसके बाद बोले सुंदर बहुत सुंदर सुंदर सो है बोले न नीदते यसो जन्म कर्म रूपे गुण दोष एव वा न नीदते यसो जन्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव दोषे वापि लोकप्रया संभवाय यहां या अनुकाल मृषति तस्म नमो परेशमण अनंत अरूपा युवाय नमो आश्चो कर्मण नम परमात्मने नमो पर नमो धीराय विदूराय मनसा सत्यन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपक्षिता नम कलनाथा निर्वाण सुख संविधे नम शय घोराय मुयो गुणधर्मिने निर्विशेषा सामा नम ज्ञान घनाय क्षेत्रा नमस्तुभ्या सर्वाध्यक्ष सर्वाध्यक्षा साक्षिणे पुषात्मूला प्रकृत नम नमः गुण दृष्टि शर्वृतयी हेतव असुत्याया वोक्ता सदा ते नमः नमो नमस्तलनायूत कारनाय सर्वागमनाय सर्वागमनायो नम वर्गाय परा पराय नय नमो नमस्खिलनायरणाभूत कारनाय सर्वागमनायो नाय महारण आयो नम पर्गा ऐसा करके लंबा स्तुति किया देखो नमस्त परेशायो ब्रह्म अनंत शक्त और नम आश्चर्य कर बने हे प्रभु आ नाम नहीं लिया किसका स्तुति कर रहे तुम किसको जाते हो बोले नाम नहीं बताया वेदांत तो का एक सब ये चर्चा बहुत सुंदर लेकिन समय नहीं है पूरा चुपचाप किसको बुला रहे देवता लोग आ गया अरे देवता लोग ब्रह्मा शंकर आ गया देवता सारे देवता ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण में रह गया महाराज किसको बुला रहे नाम तो नहीं ले रहे अगर हमको बुला रहे तो हम जाए उधार करने के लिए ब्रह्मा सोचे ब्रह्मा बोलता तो हमारा नाम नहीं लिया हम क्यों जाए हमारा नाम लेके पुकार तब ना जाए नाम लेके पुकार शंकर बोले हमारा नाम तो ऐसा तो लगता है हमको नहीं तो, तो नाम नहीं लिया कैसे छोड़ो देखा जाए किसको पुकारता है ऐसा करके चुपचाप रहे ऊपर में खड़ा हुआ है सारे देवता लोग अरे और देखते रहेगी कि कौन किसको बुला रहा है हमको बुला तो हम जाएं तो इधर बोले तस्वय नमो परेशा परो ईशायो वो परो ईश्वर वो परो ईश परेशो जो है उसको हम दंडवर्त करते हैं ब्राह्मण अनंत हो सकता है और उपाय और जिसका कोई रूप नहीं है अव्यक्त तो बनकर ब्रह्म रहता है ना अव्यक्त तो। और उपायो जिसका कोई और मतलब भगवान का ये इसका मानी है मायावादी लोग उल्टा व्याख्या करते उपाय मतलब और मतलब ये प्राकृत तो रूप नहीं है मतलब प्राकित तो रूप नहीं रूप तो नहीं और उपायों का मतलब और कर सकता है अप्राकित तो रूपाय रूप का अभाव और यदि उल्ट दूसरा व्याख्या कर दो उसका नाम हो गया अप्राकित तो रूपाय तो और उपाय अ और किसका द्वारा अनेर उपाय जिसका कोई रूप नहीं है निराकार बन के रूपायो इतना रूप पकड़ के है सब जितना सारे सब ठाकुर जी का है ठाकुर जी सब बन के बैठे हैं, वो ब्रह्म वस्तु जो है चीज आत्मा एक एक रूप और रूप और एक एक टाइटल एक एक रूप एक एक टाइटल लेके बैठा हुआ सारे सब ठाकुर जी का और पायो ऐसा करके रनवत किए आ नमो आत्मपति पायो हम आत्म आत्म, जो जिंदा है इसका क्या कोई वैल्यू है अगर आत्मपदी परमात्मा ना रहे तो कुछ होगा कुछ नहीं होगा इसे नमो आत्म नमो नमो आत्म प्रति पायो नमो इधर न इधर बीश्वर नहीं दिया नमह नहीं नमो आत्म प्रतिपायो कारण क्या है बहुत कारण व्याकरण कारण है इसमें <laughs> और, और ब्रह्म वस्तु एक्चुअली क्लिब लिंग हो जो व्याकरण संस्कृत विकारण पर हो उसमें ब्रह्मो का क्लिब लिंग आता है आश्चर्य जी और जो है नमो आत्म साक्षीने पायो प्रदीप किसको आत्मपति साक्षीने साक्षी परमात्मा ने ऐसा करके सब सुधिक अब आप बोले नमो शांतायो आयो घोड़ा अरे बाबा अब बोले शांतायो बोला है अब बोले घोड़ा क्या बात है एक तो है शांत हो ठाकुर जी का माफी शांत कोई नहीं है शांत आयो कोई काम ना बस ठाकुर जी का थोड़ी है पूरा आत्मा जी इसलिए शांत हो नमो शांत आयो इस घोर आयो घोर किसके लिए उग्र अनुग्रह एव अयम सवक्ता नाम निकसरी निसंह बोल दो है अब अनुग्रह है किसका लिए सरना का तो बत्सल आ नहीं तो देखने में उग्र ठाकुर जी ऐसा ही बोला कभी कभी आप ऐसा है नमः शांत आयो आप जो शांत रूप यास उसके अनु अब और नमह घोर आयो आप जब घोर रूप अब दुष्ट दमन करने के लिए घोर रूप पकड़ पकड़ लेते हो घोर रूप ठाकुर जी जब दमन करते हैं सुर लोगो क्या नमः शांत आयो घोर आयो मूर आयु मेरे मूढ़ायो गुण धर्मी ने निर्विशेषाय समाय नमो ज्ञान घनाय और खेत्र खेत्र जो शरीर इसको खेत्र बोला जाता है फील्ड जानते हो ये जो शरीर है इसका नाम है फील्ड खेत्रो इसमें चास करो किसका चास करे भक्ति का चाह <laughs> ये फील्ड है क्षेत्र है खेत्रो जैसा चास करोगे जैसा बोगे ऐसा फसल आएगा बोगे जहर का बीज आएगा अमृत का बीज कैसे आए होगा नहीं ऐसे बोना बोने का टाइम में सावधान हो जाए गुरुजी भक्ति का बीज बो दिया तुमने उखाड़ कर फेंक दिया गुरुजी तो भक्ति का बीज बो दिया बी दिया क्या करते भक्ति का बीज बो दिया ना इसका बारे में सायंकाल उतमे से चर्चा करें नित्यानंद और बलराम क्या करता है क्यों उसका नाम शंकर हुआ किम कांधी में ऐसा हॉल रखते हैं ये तो जो चासी लोग है उसका लिए है बल्लाजू महाराज ऐसा क्यों रखा है इसके बारे में सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा करें याद दिला देना नहीं तो हमारा याद रहेगा ठाकुर जी का ऐसा नहीं भूलते नहीं तो ऐसा है नमो नमस्त अखिल कारण आयो अद्भुत कारण आयो ठीक ही तो बोला ये तो गलत नहीं बोला नमो नमस्त अखिलो कारण ईश्वर है इसलिए बोला नमो नमस्ते अखिल सब कारण का मूल कारण आप है अब निष्कारण जब कुछ नहीं है कोई क... तब तो कानून दिखा निष्कारण निष्कारण कोई कारण पैदा हो तब ना सृष्टि हो कुछ हो तब तो कुछ नहीं है तो कारण भी नहीं है तो निष्कार आप ही है सर्वागम आयो महारुणा सर्व आगम जो है वेद आदि सब आया कहा से वेद, वेद क्या है अपोरुष ठाकुर जी का निर्माण नित्य जगत में है वेद का भी निर्माण नहीं होता किसी ने लिख दिया ऐसा नहीं नित्य जगत में वेद है सिर्फ वेद उदित होता वेद हो के है वेद उदित होके कि भागवत वेद सारे उदित होते हैं नमो नमस्ते अखीरकार निष्कार नाय भूत कार नाय गाय महारण आयो नमो अपवर गय पराय इसके बाद दंडवत करते हुए बोलते हैं। आपका है आपका चरण में दंडवत हे ठाकुर जी मैंने जितना लंबा चरा आपका स्तुति किया ये नहीं सोचना कि मेरा हाथी शरीर है मैं हाथी के लेगा मेरा जो हाथी शरीर है ये हाथी शरीर को आप बचा दो ठाकुर जी ये मत सोचना कि मैं हाथी हूं और मुसीबत में गिरा हूं हमारा हाथी शरीर को बचाने के लिए आपका पास प्रार्थना हाथी शरीर से क्या होगा तो फिर क्यों प्रार्थना कर रहे है? बोला हमारा आत्मा को रक्षा करो आप हाथी जो नहीं है वो तो जाए तो ठीक है बोले हमारा तो आत्मरक्षा के लिए आत्मा का रक्षा के आत्मा का पतन ना हो जाए हमारा आत्मा का पतन हो गया था ऋषि चरण में अपराध किया पोशु हो गया मैं अब पोशु से भी नीचे जाए पत अधर अधर जब अपराध करोगे पतन होते होते पोशु पशु से नीचे कीड़े मकोड़े फिर उसका नीचे विष्ठा का कीड़ा सब बन जाओ बस इसी गजेंद्र बोल दे माद्रिक प्रपन्न मुक्तायो विमोक्ष नाय मुक्तायो भूरी करुणा नमलायो सावतृत मनसी प्रतीत प्रत्यक दृश्य भगवते विहते नमस्ते और बाद में प्रार्थना किया गजेंद्र ऐ हा मैं यह हाथी शरीर का रक्षा के लिए आपको नहीं बोलता हम प्रार्थना जो हमारा है हमारा हाथी सूरी क्या काम का है आप मेरा आत्मा को रक्षा करो एकांत एकांति ये वही भगवत प्रपण्य तदूतम तरितम सुम गायंत आनंद समुद्र मग्न पहले जो लोग एकांत रूप में आपके चरण में आश्रय लिया है ना तो कामिनी कांचन कुछ नहीं मांगता है ठाकुर जी कुछ नहीं एकांति न नो नीवी भगवत प्रपन्या ठाकुर जी का गुरु वैष्णव चरण में जाओ तो उसमें उधर कुछ मांगो मात मांगो मात एकांति न नो न कांचनार्थम वंशंत भगवत प्रपन्या तद्भुतम तरितम सुम गायंत आनंद सुम वो कोई रुपया पैसा कामिनी कंजन कुछ मांगते नहीं श्री ठाकुर जी आपका कीर्तन करते करते क्या करते अद्भुत अद्भुत आपका चरित्र जो है लीलाएं जो हैं उत्तुतम तत्चरित्रम चरितम सुम गायन तो आनंद समुद्र आनंद समुद्र में डूब जाते हैं कुछ नहीं रहता है है? क्या कहता है बोले कभी कपड़ा है कि नहीं वो भी पता नहीं हंसती रोदती रोदती रोती है गायती उन्मतवद उन्मतव लोकवाच्य है हंसती रोती रोदती रोदती रोहती उन्मतवद नित्यति उन्मतव लोकवाच्य ऐसा है ऐसा करके गजेंद्र जी बड़ा स्तोपूती किए करने का बाद ठाकुर जी बड़ा प्रसन्न हो गए भा ना बड़ा प्रसन्न हो गए तो ठाकुर जी गोरुर भगवान को बोले गोरुर जी को गोरु जी का ऊपर चढ़ के ठाकुर जी आ रहा है और गोरुजी के ठाकुर जी हे जल्दी चलो अरे महाराज गोरुर का गुतवे लाइट का गुतवेग कैसा है लाइट का गुतबेग पड़ा नहीं है सब भूल गया।, गया, गया एक लाख छियासी हजार किलोमीटर हाँ। ऐसा है और जो साउंड का वेलोसिटी लाइट का वेलोसिटी वेलासिटी हाँ। साउंड का वेलोसिटी शायद ना ये जो बोला एक लाख छियासी आम भी तो भूल गया बचपन पढ़ा था भूल गया।, हाँ, गया हाँ बहुत सारे ये जो है अभी क्या है लाइट तो ऑलमोस्ट कोई टाइम लेता ही नहीं अब गोरुर भगवान जो है वो मन का गोती चलता है गोरुज भगवान का जो गोती है मन का गोती है मन से भी ज्यादा मन का गोती है उससे भी ज्यादा आप उसको ठाकुर जी बोले जल्दी चलो देर हो रहा है पूछो क्या है मेरा भक्त का कष्ट हो रहा है जल्दी चलो <laughs> मन का गति से भी ज्यादा है ठाकुर जल्दी चलो <laughs> ऐसा है अभी क्या है ये सब गोजंद्र बोले गोजेंद्र बोले जिजीवी से ना हम मिहा मुहा किम अंतर वहिष्ठा वृत एव योन हमारे जो हाथी जोनि प्राप्त हुआ बाहर अंदर दोनों तक दोनों भरपूर है आज्ञान आज बोले रहे जिजी विशे नाह मिहा मुहा किम अंतरविष्ठा वृतये एव यन एव मान हाथी हाथी जोनि प्राप्त हुआ हम और बाहर में अंतर में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा अज्ञान है हमको आप बचाओ आ इच्छामी इच्छा कालेन यो विप्लव्यात्म लोकावरण से मोक्षम क्या होगा ये सब चीज लेके जो काल के द्वारा विनाश काल के गति काल के जो भयंकर गति है जिसको मिट, मिटा देते हैं वो सब चीज हम देखे क्या करें ये स्वरी भी मर भी जाए कब भी मर भी जाए कोई ठिकाना नहीं इसके बाद सूती करते करते जब आप ठाकुर जी को बुलाए तो, तो बुलाते बुलाते ठाकुर जी बड़ा प्रसन्न हो गया ठाकुर जी अभी आ, आना शुरू कर देना आने के लिए प्रस्तुत आप जाए ठाकुर जी आना आने के लिए प्रस्तुत हो गया इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एवं विविध लिंगा गजेन्द्र मुपवर्णित्रदिधलिंग विमते यदप्रीपूर्णिखिलाम हरीरा आविरासित क्या लिखा है नईते जद उप्रीर पूर्ण रा रा एवं तमिरा ग्रपमित निर्विशेषम ब्रह्मदयो विदोलिंगा विराभिमान ऐसा जब निर्विशेष किसी नाम नहीं लिया शिव ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। जोर जबरस्ती ठाकुर जी बचाओ मेरे को ऐसा करके एवं गजेन्द्र उपवर्णित निर्विशेषण ब्रह्मा विविध लिंगा विधाभिमान अलग अलग लिंगो का अभिमान है, है अलग अलग अला लिंगो अभिमान है ना शंकर जी है अलग हम शंकर जी अलग विमान है इंद्र का अलग विमान है यह अभिमान के द्वारा ऐसे लिखा है विविध लिंगा विधाभिमान है बरे बड़े लिंग विविधो लिंगो विधा विमान अलग अलग लिंगों का जो विमान है ये है अलग अलग लिंगों का विमान है लेकिन ये ब्रह्मा है शंकर है सर आपस में चिंता करते रहेंगे गए नहीं थे जब उप्रित पूर्ण निखिला पूर आत्मकत्वात्मरो हरिरा विरासित जब देवता लोग ऐसा चिंता करते रहेंगे ऐसा जब चिंता करते रह गए सोचते रह गए कि किसको बुला रहा है किसको बुला रहा है? कोई तो नाम नहीं ले रहा है ऐसा करते करते तब क्या हुआ अचानक क्या हुआ ठाकुर जी क्या की बचेन तम तद आर्तमोपलभ जगन निवास स्त्रोत्यम निशम दिव्यजयी सहोत भी छंदोमयन गुरुरेन संमूमनक्राधो अभ्यगाद आसूयत्रो गजेन्द्र छंदोमयेन गुरुरेन संमूमनक्रायुध आसु यतो गजेन्द्र जब गुरुजी भगवान ऐसे ऐसे करते चलते हैं ना उड़ते हैं ना गोरु का पंखे से छंदोमय वेद का ऋचा उच्चारण होता है गोरुजी जब ऐसा ऐसा करते लेते तो ले उठते हैं गोरु का जो पंखा है पंखा का हवा से वेद का सारे स्त्रोत्र जो ऋचा धनीत होता है ऐसा करते करते ठाकुर जी ठाकुर जी क्या हुआ भले गुरु भगवान का पीठ पर चढ़कर छमयन गुरु सन्मुमान ऐसा चक्रो लिया चक्रों का ऐसा करके पकड़ लिया लो के गोरुर का पीठे आ गया ठाकुर जी आके क्या की सो अंत सरसी सो अंत सरसी उर्वलेन गृहित आर्थ दृष्टा गुरुरात्मती हरिम खात्र चक्रम उत्प्य शाम्भु जबलवरम गिरो माहो कृष्णात नारायणी लगो भगवान नमस्ते जब जब ऐसा जी आ गया चक्र हाथ में और गुरुजी का पीठ से छलांग लगाया गुरुजी लैंड किया गुरुजी नीचे आया नीचे आने साथ के साथ ठाकुर जी को रहा नहीं गया हमारा भक्तों का कष्ट हो रहा है एकदम गुरुजी से छलांग लगा के नीचे आया चक्र हाथ में जब आए ऐसे बाबा तब की हुआ बोले तब क्या होगा बोलचे सो अंत सुर से बोले न गृही तु आर तो दृष्टा है गुरुरा गुर आत्मति हरिम खात चक्रम चक्र को छोड़ दिया आर आर जब ये गजेंद्रो महाराज देखे जे ठाकुर जी जिसको हम इतना समय तो बुलाया प्रार्थना किया जनम में भजन भी किया था वो ठाकुर जी स्वयं आ गया और ठाकुर जी जब आ गया तो मैं किसे, मैं सत्कार कैसे करूं क्योंकि मेरा तो पैर जो है बंधा हुआ है कुमीर, कुमीर मेरे को पकड़ के रखा है, अब जाके ठाकुर जी का आरुति उतारू थोड़ा पैर धुला कैसे करें, कुछ है ही नहीं मेरा पास क्या करे ठाकुर जी को कैसे हम स्वागत करें ऐसा चिंता करते करते अचानक एक कमल कमल जो है पद्म फूल मिला पद्म फूल मिला उस से पद्म फूल को उठाया उठा के पद्म फूल को उठाया और देखा ठाकुर जी आ रहा है ऊपर से गरुड़ से छंग लगाए और ऐसा करके पद्म फूल को उठाया उठा के ऐसा ठाकुर जी के चरण में फेंक दिया फेंक के पुष्पांजलि दे दिया बोल के क्या बोला बला बड़ा कष्ट से शाम जलवरम गिर माहछाद नारायण अखिल गुरु भगवान हे नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते बोल के पद्म फूल को फेंक दिया भगवान का चरण में फेंक दिया दे कम से कम तो पुष्पांजलि दिया आठ ठाकुर जी का कृपा से एक पद्म भी मिल गया हा पद्म तो फूल लेके पुष्पांजलि दे दिया हा देखो क्या है तव बिख अजो सहसा वीरजोस स ग्रह मास सरस कृपोज ह ग्रहाद विपाटित तो मुखाद रीण मुम। गजेंद्र संपश्यता हरिम मुमु अमू हरिम अमुमुच उणम अब गजेन्द्र को हाथ गजेंद्र को जो है एज खींच के पानी से निकाला गजेंद्र का साथ का वो तो जो बदमाश है वो जो ग्रह है वो भी निकाला है। और चक्रो देखे ग्राहो का जो गला है वो पूरा एकदम काट दिया कर के गजेंद्र को मुक्ति कर दिया मुक्ति करके गजेंद्र को क्या किया ग्रहाद ग्रहादिपाटी तो मुखा दरी न गजेंद्रम संपश्यताम देखते देखते सब देवता लोग देख हरी बाप हरे बा हरी आ गया हा उसको पानी के अंदर से ऐसे खींचा खींचने से वो कुमेर भी ऊपर आ गया और चक्र दे उसका गोला काट के गला गजेंद्र को मोक्ष कर दिया बोलो गजेंद्र महाराज की जय बल हरी भगवान की जय अभी ये क्वेश्चन आता है सिद्धांत तो का बात है जहां लिखा हुआ है कि हजारों साल तक ऐसा पानी के अंदर में लड़ाई हुआ वो पानी का जो तालाब है सरोवर है उसमें हजारों साल तक लड़ाई हुआ ये भी लड़ते रहे ये भी लड़ते रहे गजेंद्रो भी कम नहीं है हाथी और ग्राह भी कम नहीं है इतना दिन तक लड़ाई हुआ पानी जो है पानी तोड़पाड़ हो गया तोड़पाड़ हो गया पानी तो एक हजार साल से लड़ाई चल रहा है पानी की क्या अवस्था है पूरा तोड़पाड़ हो गया उसमें महाराज गजेंद्रो जो पुष्पांजलि दिया ई जो कमल कहां से आया सिद्धांत तो है यहां जब बोला जे गजेंद्र कोमल मिला है कमल मिलना संभव नहीं जहां हजार साल इतना लड़ाई हुआ पानी तो तोड़ होगा वहां कमल कहां खिलेगा संभव नहीं असंभव विषय है लेकिन इधर लिखा हुआ है कि देखो ये बहुत हृदय लेके गजेंद्र ने क्या क्या मैं ये जो उत्पो स्वाम्बु स्वाम्बूल गिर गुरु रगवान नमस्ते बोल कमल दिया था अब ये क्वेश्चन आता है कमल कहां से आ गया महाराज ये तो सिद्धांत तो ठीक नहीं कमल कहां से आया असंभव एक हजार साल लड़ाई हुआ तो टीकाकारों ने सिद्धांत तो लिखा देखो कमल आया इसलिए कमल कैसे आया भले जब गजेंद्र रो रहा था गजेंद्र से इधर बह रहे, गजेंद्र का आंसू बह रहे और ठाकुर जी को इतना सुंदर स्तुति किए हृदय से लगा कर ठाकुर जी हमारे ये हाथी जोनी के लिए आपको पुकारा नहीं आपको आपका आपका पास मेरा ये हमारा पुकार अगर पहुंचा हो पहुंचा है तो करके हमको बचा लो हमारा हाथी जोनी से ऐसा करके जो पुकार रहा था तो नारायण नारायण जो है लक्खी देवी का बड़ा हृदय भरपूर हो गया लोखी देवी को रोना आ गया लोखी देवी का भी रोना आ गया और लोखी देवी देखी कि ये गजेंद्रो चाहता है कि हृदय से लोखी देवी समझ में आए कि मेरा जो बच्चा है बेटा वो चाहता है कि नारायण जी को कुछ भेंट दे पुष्पांजलि दे अब कुछ है नहीं गजेंद्र रो रहा है तो लखी देवी क्या क्या अपना हाथ से जो कमल है लीला कमल वो छोड़ दिया दे बेटा इसको दे दे ये लीला कमल दे दे ठाकुर जी के चरण में लक्षी देवी स्वयं दे दी ये पद्म ये पद्म को उठाकर दे दिया लक्षी देवी को रोना आ गया भाई भाई भाई ऐसा तो हालत बहुत बुरा है और बेचारा कोई स्तुति करना चाह है ही नहीं तो ऐसा करे लीला कमल को दे दिए वो लीला कमल गजेंद्र मिला गजेंद्र उठाकर ठाकुर का चरण में दे दिए पुष्पांजलि कितना सुंदर अब ये गजेंद्र मोक्षन का जो विषय है वो हर रोज सुबह में उठकर स्थिति में लाना है क्योंकि ठाकुर जी प्रतिज्ञा करके बोले हैं जो सुबह में उठकर मेरा ये चिंतन करता है मेरा ये विषय ददामी बिमल बिमल बुद्धि योग देते हैं अंतिम समय में जो अंतिम समय में जो मेरा विषय सुबह में उठकर मेरा चिंतन करता है कि गजेंद्रो मोक्षण का विषय उसको मरने का टाइम में ददामी विमल बुद्धि योग हम उसको विमल बुद्धि युक्त दे देते हैं हमारा स्थिति रहे ऐसा करके हाँ। तो गजेंद्र जो का जो स्थिति है ये स्थिति बड़ा जरूरी है गजेंद्र स्थिति के द्वारा तुम्हारा बुद्धि शुद्धि हो जाए तो गजेंद्र का स्थिति वास्तव रूप से कब आए गजेंद्र का स्थिति अनुभव में कब आए गुरु की पाविना तो होता ही नहीं गुरु के होता है क्या जगत का आदमी बोलेगे जगत का आदमी हाथी का चिंता करे एक कुमिर का चिंता करे वो हाथी है कुमिर तो गजेंद्र नहीं है गजेंद्रो का जो रियलाइजेशन गजेंद्र किस स्थिति में है गजेंद्र कौन है ठाकुर जी किस अवस्था में उसको उद्धार किए ये सब अनुभव में होता है ऐसा नहीं कि एक जो जगत का आदमी है मछली मंग खाने मानो महाराज बोला हम सुबह में उठकर गजेंद्र का चिंता करे फिर भी तोरा काम होगा ऐसा नहीं कि बेकार जाएगा काम थोड़ा होगा आभास जो हो आवाज़ जो है आभास का आवाज़ ये भी परम मंगल दान देने वाले हैं अब इधर जो है समय हो गया अभी व्याख्या क्या करे अभी तो समय हो गया देखो जो है इधर अभी सायकालीन अधिवेशन में चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर हर मनु का क्या क्या फंक्शन है चौदह मनु का किस मन्नातर में सागर मंथन हुआ किस मन्नातर में ये तो गजेंद्रो मोक्षन हुआ और सागर मंथन किस लिए हुआ था पहले आपको याद शायद है आपका याद है जो इंद्र ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया ऐसा विषय याद है आपका अब आप इंद्रो का जो हालत है बहुत खराब है सारे देवता लोग घूम रहे है इसके बाद देवता लोग ठाकुर जी के शरण में गया हमारा क्या करना चाहिए ऐसा स्थिति है उस बात कैसे सागर बंधन का जो प्रसंग है वो कैसे हुआ और होने के बाद क्या क्या सुविधा हुआ उसके बाद अमृत भाजन ये सब प्रसंग में सायकालीन अधिवेशन में चर्चा हो पाएगा अभी तो समय हो गया हो नहीं पाएगा और उसमें औजित उसमें अंतरे सागर बंधन के समय औजित अजित का रूप पकड़कर कर आए थे ठाकुर जी बहुत सारे सुंदर इसके बाद जो है उस प्रसंगाल चर्चा पाएगा ठीक है दंते निधा तीन कम पद योरपत काकुशत ए तदहि हे साधव सकलमेव विहाय दुरा चैतन्य चंद चरणी कुरागम चैतन्य चंद चरणी कुरागम वाछा कल बत सिंधु तान पापन्यो नमो